योगों के प्रति भारत अब भी जीवित है सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है महादुख का प्रायः अंत ही प्रतीत होता है महानिद्रा में निमग्न शव मानो जागृत हो रहा है इतिहास की बात तो दूर रही जिस सुदूर अतीत के घनांधकार का भेद करने में किवदंतियाँ भी असमर्थ हैं वहीं से एक आवाज हमारे पास आ रही है ज्ञान भक्ति और कर्म के अनंत हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह आवाज़ मृदु दृढ़ परंतु अभ्रांत स्वर में हमारे पास तक आ रही है जितना समय बीतता है उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जाती है और देखो वह निदृत भारत अब जागने लगा है मानो हिमालय के प्राणप्रद स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अष्टिमांश तक में प्राण संचार हो रहा है जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है अब कोई उसे रोक नहीं सकता अब यह फिर सो भी नहीं सकती कोई विवाह ही शक्ति इस संसार समय इसे दबा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है महाराज एवं रामनाथ निवासी सज्जनों अपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनंदन किया है उसके लिए आप मेरा आंतरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए मैं अनुभव करता हूं कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द्र तथा कृपा भाव रखते हैं क्योंकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय के सामने अपने भाव ज़्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है आत्मा मौन परंतु अभ्रांत भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अंतस्तल में अनुभव करता हूँ रामनाथ के महाराज अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पाश्चात्य देशों में इस नगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है अपने घर में ही अज्ञात और गुप्त भाव से रक्षित अमूल्य रत्न समूह के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय आकृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है अज्ञान रूपी अंधेपन के कारण प्यासे मरने अथवा दूसरी जगह के गंदे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के पास निरंतर बहने वाले झरने के निर्मल जल को पीने के लिए वे बुलाए जा रहे हैं हमारे स्वदेशवासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति समाज सुधार या कुबेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है मेरे द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी कार्य सम्पन्न हुआ है आपके प्रति ऋणी है क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में यह भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार बार उत्तेजित करते रहे हैं आपने ही मानो अंतरदृष्टि के बल से भविष्यत जानकर निरंतर मेरी सहायता की है कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ है कि आप मेरी सफलता पर आनंदित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एवं भारत लौट मैं पहले आपके ही राज्य में उतरा